तूत जी ने कहा जो और जैसा हमने सुना वैसा मैंने सब आपको बतला दिया है इसके बाद सभी नेमि सरारनेवासी ऋषियों ने उस दिघर काली कालीन यज्ञ में स्नान किया और पुण्य लोकों को प्राप्त किया आप लोग आप लोग भी देवताओं की पूजा इत्यादि करके दिगर आयु के भोगों को भोग कर पुनर्शाली लोगों को प्राप्त करोगे और वह इच्छा अनुसार विहार करोगे हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो नेमि सारणिक के ऋषु के अनुसार तुम लोग भी अनेक यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त करोगे इस प्रकार प्रक्रिया अनुषंग उपोदघात और उपसंहार इन चार पादों से युक्त लोक समस्त इस महापुराण को लोक कल्याण के लिए भगवान वासुदेव ने यज्ञ के प्रसंग में मुनियों को सुनाया इन्हीं की कृपा से लोक की प्रधान सृष्टि भूतों की उत्पत्ति और विनाश की कथा का अच्छी तरह से सुनकर बुद्धिमान पुरुष मोह में नहीं पड़ता जो विद्वान पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता और सुनाता है अथवा अपने शिष्य को सुनाता है वह अनंत समय ब्रह्म साम्राज्य प्राप्त करके ब्रह्म जी के साथ मुक्ति प्राप्त करता है इस समस्त भूमंडल के अधिश्वर प्रजापति की कथाओं का गान करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है कृष्ण ध हुए पयान वेद व्यास रचित इस महापुराण को ब्रह्मवित्ता लोग ही जानते हैं यह आयु प्रदान करने वाला पूर्ण प्रदाता वेदों के द्वारा जो मनवंतरों, देवताओं और ऋषों का गुड़गान करता, वह पापों से मुक्त पाकर महान पुण्य प्राप्त करता है, जो विद्वान पर्वों के अवसर पर इस पवित्र कथा को सदा सुनाया करते हैं, वे स्वर्ग का सुख प्राप्त करके ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करके ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त होते हैं, इस पुराण के अंतिम उपसंगहार पाद को जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय फल देने वाला है, श्राद्ध के अवसर पर सुनाते हैं, वे अपने पितरों को बहुत ही त्राप्त करते हैं। पूरा अर्थात प्राचीन काल में इसकी प्रतिष्ठाती, इसलिए इसको पुराण कहते हैं। जो मनुष्य इस पुराण के इस अर्थ को जानता है वह पाप कर्म से मुक्त होता है तीनों वर्णों में जो श्रेष्ठ इतिहास को सुनकर धर्म कार्य करता है और धर्म की ओर मन लगाता है वह अपने शरीर में स्थित रोम कूपों की संख्या के बराबर करोड़ों सहस्त्र तक वर्षों तक स्वर्ग का आनंद प्राप्त करता है इस पुण्य प्रदान करने वाले सभी पाप को दूर करने वाले इस पुण्य की ब्रह्म जी ने मारत गिंशुवा को वायुदेव को प्रदान किया था वायु से इसे शुक्राचार्य ने प्राप्त किया शुक्राचार्य से बृहस्पति को प्राप्त हुआ बृहस्पति ने सविता सविता को और सविता ने मृत्यु को मृतों ने इसकी शिक्षा इंद्र को दे दी इंद्र ने वशिष्ठ को वशिष्ठ ने सारसत्व को सारसत्व तृधामा ने त्रिधाम को त्रिधाम ने सर्दत्व को फिर सर्दत्व ने त्रिविष्ट को त्रिविष्ट ने अंतरिक्ष को इसे प्रदान किया अंतरिक्ष ने वर्षा को वर्षा ने त्रयारुण को त्रयारुण ने धनजय को धनजय ने कृतंजय को कृतंजय ने त्रणंजय को त्रणंजय ने भरद्वाज को भरद्वाज ने गोतम को गौतम ने नियंत्रक को नियंतन को प्रदान किया इसके बाद निरयंतन ने वाज को दिया वाज सर्व ने सोम सुष्मा को दिया सोम सुष्मा ने रण बिंदु को दिया, उन्होंने दक्ष को, दक्ष ने शक्ति को, शक्ति से इस उपदेश को पराशर ने गर्व में ही प्राप्त किया, पराशर से जातुकारे को और जातुकारे से भगवान द्वेप्यान ने द्वेप्यान ने प्राप्त किया है, ब्राह्मणों, उन्हीं द्वेप्यान से इसका उपदेश मुझे मिला है और मैंने आप सब सुनाया है हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो मैंने भी इस कथा को व्यास जी से प्राप्त किया था और इसको अपने पुत्र अमित बुद्ध को सुनाया था इसके आदि गुरु ब्रह्म जी हैं इस प्रकार यह पुण्य कथा आप लोगों को सुनाई सर्वप्रथम गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए धन यश आयु पूर्ण्य देने वाली इस पवित्र वर्णन को ब्रह्मणों को सदानियम पूर्वक सुनाना चाहिए तथा पवित्र और उत्तम कथा को भूल कर भी अपवित्र और अनजान मनुष्य को नहीं बदलाना चाहिए तथा जो एक वर्ष तक सेवा भाव से शिष्य रूप में ना रहा उसे भी नहीं सुनाना चाहिए इसका उपदेश अश्रद्दालु अपुत्री और अहितकारी मनुष्य को कभी भी उपदेशित नहीं करना चाहिए, जिसका उत्पत्ति स्थान अपव्यक्त है, जिसकी देह व्यक्ता व्यक्त्र है, जिसका काल है, जिसका मुख अग्नि है, चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, जिसके कान दिशाएं हैं, जिसकी नाक वायु है, वेद जिसकी वाणी है, जिसका शरीर अंतरिक रोमावलिया जिसके तारे हैं सभी दिशाएं जिसके अंग हैं वेदों के अंग जिसकी पूछ है जो सब देवों के देव सबके पिताओं के भी पिता है समस्त लोक में व्यक्त वरदायक महेश्वर ब्रह्मकों में सर्वप्रथम नमस्कार करता हूं वायुप्राण का 103 वां अध्याय संपूर्ण वायुप्राण का 104वा अध्याय प्रारंभ व्यास की संधि निर्वती शोनक आदि ऋषियों ने कहा हे hey महामते सूत जी आप सत्य ही पाप रहित हैं क्योंकि भगवान व्यास की कृपा से आप निखिल शास्त्र के वर्णन को बतला चुके हैं आपने 18 पुराणों को इतिहास उपकर्म और उपसंहार आदि सहित बतलाया है आपने हमको बहुत स्पष्ट करके 14 सहस्त्र श्लोकों में वर्णित इस मत्स्य पुराण को सुनाया है और उतनी ही संख्या वाले भविष्य महापुराण को भी आपने बतलाया है भविष्य में मत्स्य की अपेक्षा 500 श्लोक अधिक ही हैं बतलाए जाते हैं इसके बाद आपने पवित्र 9000 श्लोकों के मार्कंडे पुराण को भी सुनाया इसके बाद 18,000 ब्रह्म वीर्त नामक पुराण को भी बतलाया है, 12,000 100 श्लोकों का ब्रह्माण्ड पुराण को भी हमें बतलाया है, 18,000 श्लोकों का भागवत पुराण भी सुनाया है, 10,000 श्लोकों का वरहा पुराण को भी आपने हमें सुनाया है, 10,000 श्लोकों का वामन पुराण को भी सुनाया है। दस हजार छह श्लोकों का आदि पुराण तथा तेही साजार श्लोकों का वायु पुराण तीस हजार श्लोकों का नारद पुराण उन्नीस हजार श्लोकों का गरुण पुराण पचपन हजार श्लोकों का पद्म पुराण इसको भी बदलाया है इसके बाद 17000 श्लोकों का कर्म पुराण 24000 श्लोकों का वराह पुराण 81000 श्लोकों का स्कंद पुराण को भी हमने आप लोगों को बतलाया है इस तरह परम विस्तृत 18 पुराणों की गाथा का वर्णन आपने किया है उन पुराणों में सभी धर्मों का निरुपण रागी वैरागी यति ब्रह्मचारी ग्रस्त स्त्री शुद्र विशेषतया ब्रह्म छेत्रीय वेश्य तथा अन्य वर्ण संकर आदि के धर्मों का वर्णन है। गंगा आदि नदियों यज्ञों व्रतों तपों जपों आदि के नियम उनमें वर्णित हैं। उनमें अनेकों प्रकार के दान यम नियम योग सोख्य भागवत धर्म भक्ति, ज्ञान, विराग्य, अनील, नीरज, अनेक प्रकार की उपासनाओं के आदि आदि का विविध सहित वर्णन किया गया है। ब्रह्मा, शेव, सोर, शक्त, आहर्त, छः दर्शन का उनमें विवरण किया गया है। इन सब बातों के अलावा हमारी यह इच्छा शेष रह जाती है कि इन बातों के अलावा और कोई बात शेष रह जाती ह�